तीनों देवों का अनन्य तत्व प्रकृति और पुरुष ये दोनों सर्व सहित नित्य हैं हे भूतेश्वर काल भी स्थित है जो एक ही जगत का कारण है हे हरि जो एक परब्रह्म है वह स्वरूप से परे है उसी जगत के पति के ये तीनों रूप नित्य हैं काल नाम वाला दूसरा कोई रूप नहीं है जो अनादि है और जो कारण है वह सब भूतों का अवक्षित से संगत होता है फिर वह अपनी प्रकाश से भासद्रूप वाला प्रकाशित होता है पहले सृष्टि की रचना करने के लिए अतुल रूप से स्वयं प्रकृति से छوب युक्त करता हुआ था प्रकृति के संशुद्ध हो जाने पर महातत्व की उत्पत्ति हुई थी पीछे महातत्व से तीन प्रकार का अहंकार समुत्पन्न हुआ था अहंकार के समुत्पन्न होने पर शब्द तन्मात्रा से विष्णु ने आकाश का सृजन किया था जो आकाश अनंत है और मूर्ति से रहत है अर्थात आकाश की कोई भी मूर्ति नहीं है इसके उपरांत महेश्वर ने रस तन्मात्र से जल का सृजन किया था उस समय वह अपनी माया से निराधार ने स्वयं ही धारण किया था इसके अनंतर प्रभु ने तीनों गुणों की अर्थात सत्व रज तम इनकी समता ने संस्थित प्रकृति को परमेश्वर ने पुनः सृष्टि की रचना के लिए संचोप्त किया था इसके पश्चात उस प्रकृति ने उस जल में त्रगुण के भाग वाले निराकुल जगत के बीच स्वरूप बीज को भली भांति सृजन किया था वही निश्चित रूप से क्रम से ही वृद्ध महान स्वर्ण का अंड हुआ था उस अंड ने गर्भ में ही उस संपूर्ण जल को ग्रहण कर लिया था और अंड के गर्भ में जल की स्थित हो जाने पर भगवान विष्णु ने उस अंड को अपनी ही माया से इस अतुल ब्रह्मांड को धारण कर लिया था जल अग्नि वायु तथा नब से वह अंडक बाहर सब पार्श्व में और सभी और आच्छादन हो गया था सात सागरों के मान से जैसे नदी आदि के मान से ब्रह्मांड के अंदर जल है उसी तरह से उसके अंदर यह भगवान विष्णु स्वयं ही ब्रह्मा के रूप के धारण करने वाले एक वर्ष तक निवास करके ही मैंने उस अंड का भेदन किया था हे महेश्वर उसके इसमें मेरु और जल से इस जरायू पर्वत हुए और सात समुद्र हुए इसके मध्य में गंध की तन्मात्रा से पृथ्वी उत्पन्न हुई ईश्वर के द्वारा और प्रवृत्ति से वह त्रगोणात्मक ज्योति की थी पहले ही पर्वत आदि से वसुंधरा उत्पन्न हुई थी ब्रह्मांड के खंड के संयोग से वह अत्यंत दृढ़ हो गई थी उसमें ही सब लोगों के गुरु ब्रह्मा जी स्वयं स्थापित थे तब ही से सब लोगों के गुरु ब्रह्मा जी स्वयं स्थापित हुए जब ब्रह्मा जी ब्रह्मांड के मध्य में स्थित थे तो वह व्यक्त नहीं हुए थे उसी समय वे रूप की तन मात्र से भली भांति तेज उत्पन्न हुआ था प्रकृति के द्वारा विनियोजित स्पर्श का प्राणभूत हुआ था तन्मात्रा से वायु उत्पन्न हुई जो वायु सभी ओर से समस्त प्राणियों का प्राणभूत हुआ अतुल जलो से तेजों से वायुओं से नव से और अंड के अंदर और बाहर व्याप्त था और गर्भ में गमन करने वाला था इसके अनंतर महेश्वर ने ब्रह्म के शरीर को तीन भागों में विभक्त कर दिया हे सम्भो स्वभाव की इच्छा के वश में त्रिगुण त्रिगुणीकृत हो गया उसको जो ऊर्ध्व भाग था चतुर्मुख और चतुर्मुख चतुर्भुज हो गया था पद्मकेसर के समान रंग काया वाला ब्रह्म महेश्वर था उसका जो मध्य भाग था वह नीले अंगों वाला ब्रह्म महेश्वर था एक मुख से युक्त चार भुजाओं वाला था शंख चक्र गदा पद्म हाथों में लिए हुए वह काम वैष्णव का था उसका अधोभाग पांच मुखों से समन्वित चार भुजाओं वाला था वह स्फटिक के तुल्य शुक्ल था वह काम चंद्रशेखर था इधर-उधर ब्रह्म के कारमे सृष्टि की शक्ति नियोजित किया था और वह लोक भूत ब्रह्म के रूप से श्रष्टा हो गया था महेश ने वैष्णव काम में अपनी ज्ञान की शक्ति को महेश्वर में स्थापित कर दिया था पाताल और पालन का करने वाला विष्णु को हो गया था सर्व शक्तियों के संयोग से मेरा सदा ही तद्रूपता है वही परमेश्वर संघार करने वाले शंभू हो गए थे इनका वे फिर तीनों शरीरों में अर्थात ब्रह्मा विष्णु शिव इन तीनों में वह स्वयं ही प्रकाश किया करते हैं ज्ञान रूप परमात्मा रूप प्रभु अनाद हैं सृजन पालन और संहार के करने से एक ही हैं वही ब्रह्मा विष्णु और महेश प्रथक प्रथक नहीं हैं इस प्रकार से शरीर रूप और ज्ञान हमारा अंतर होता है मार्कंडेय महर्षि ने कहा इस प्रकार से शिव भगवान ने उन अमित तेज वाले भगवान विष्णु के वचन का श्रवण करके अत्रेक विकसित मुख वाले होकर कौन आज जनार्दन प्रभु से बोले यदि ज्योति स्वरूप वाला और निरंजन महेश ही है कौन सी माया है अथवा कौन काल है अथवा कौन प्रकृति कही जाय करती है कौन से पुरुष उनसे भिन्न अभिन्न है यदि ऐसा है तो फिर एकता किस रीति से होती है हे गोविंद उनके प्रभाव को मुझे बतलाईए श्री भगवान ने कहा आप ही सदा ध्यान में समवस्थित होकर परमेश्वर को देखा करते हैं जो आत्मा में आत्म स्वरूप है और वह ज्योति के रूप वाला सहचर है हे विभो माया को प्रकृति को काल को और पुरुष को आप स्वयं जानने वाले हैं जब आप ध्यान का भोग करते हैं तो उसी के द्वारा ज्ञात है इसलिए आप ध्यान में तत्पर हो जाइए क्योंकि इस समय में आप माया से मोहित हो रहे इसी कारण से आप निश्चय ही का विस्मरण करके वनता में रत हो रहे हैं। अब आप कोप से युक्त अतव कोप को भूलकर प्रथमो के स्वामिन प्रकृति के आदि रूप जिसको आप पूछ रहे हैं मार्कंडेय महर्षि ने कहा फिर तो वहां पर महादेव जी ने इस परम सुनिश्चित वाक्य का श्रवण करके समस्त मुनियों के देखते हुए ये योग से युक्त होकर ध्यान में प्रायण हो गए थे इस समय में वंद का आसाद न करके reneer mile to lochano wale maheswar ne sab atma ka chintan kiya tha param purush ka chintan karte hue unka sharir bahut adikanti yukt hokar chamak raha tha tej se ujjal unko dekhne ke liye us samay mein munigand bhi samarth nahi hue the usi chhan mein jab ye sambhu dhyan se mukt ho gaye the bhagwan vishnu ki maya ne bhi unka parityag kar diya tha उस समय वे तप के तेज से अतीत उज्जवल एवं कांतिमान होकर चमक रहे थे जो जो भी गण उस अवसर पर सेवा करने के लिए शंकर के समीप में स्थित रहते थे वे सब भी उन शंकर अथवा दिवाकर के देखने पे समर्थ नहीं थे अर्थात उन्हें देख नहीं सकते थे उस काल में स्वयं ही भगवान विष्णु समाधि में मन लगाने वाले शिव के शरीर के अंदर ज्योति के स्वरूप से प्रविष्ट हुए थे उन शंकर ने जठर में प्रवेश करके जैसे पहले सृष्टि का क्रम था ठीक उसी भांति स्वयं अव्यय नारायण ने दिखा दिया था वह ना तो स्थूल है और ना सूक्ष्म है ना विशेषण के गोचर है वह नित्य आनंद रूप है निरांदन है एक है शुद्ध है और इंद्रियों की पहुंच के बाहर है वह अप्रशस्त है और सब का दृष्टा अर्थात देखने वाला है वह निर्गुण है परम पद है परमात्मा में गमन करने वाला आनंद है और जगत के कारण का भी कारण है सभी प्रथम सम्मू ने तत् स्वरूपी आत्मा को देखा था और वह प्रविष्ट हुए मन में बाहर के ज्ञान से विवर्जित उसी के रूप प्रकृति को जो सृष्टि की रचना के लिए भिन्नता को प्राप्त हुई थी उसी के समीप एक उसको प्रथक भूत हुई की भात देखा था फिर इनमें जिस रीति से वास कर रहे पुरुषों को देखा था हे दुज सत्तम जैसे स्थूल अग्नि के कण से निरंतर होवे वही काल के रूप से बारंबार भाषित होता है सृष्टि पालन और अहंकार के योगों का अवच्छेद से कारण है प्रकृति और पुरुष ही काल भी जो अभिन्न or और स्वर्ग के लिए भिन्नता को प्राप्त हुए भी समान थे इन सबको पूर्व भूत और अपरन चंद्रशेखर प्रभु ने देखा था एक ही ब्रह्म है जो द्वैत से रहित और पर कुछ भी नाना रूप वाला नहीं है प्रधान रूप से और काल के स्वरूप से भासमान होता है तथा पुरुष के रूप में संसार के त्रवत्त हुआ करता है भोग करने के लिए निरंतर वह प्राणधारियों के शरीर में प्रवृत्त होता है वही माया या प्रकृति है जो शंकर भगवान को मोहित करती है वह श्री हरि को और ब्रह्मा जी को मोयुक्त करती है ठीक उसी भांति आप अन्य जन्म वाले हैं माया के नाम वाली प्रकृति जात हुई और जंतु को सम्मोहित भी किया करती है वह सदा स्त्री के स्वरूप से लक्ष्मी भूता हुई हरि भगवान की प्रिया है वह सदा स्त्री के स्वरूप से लक्ष्मीभूत वह देवी स्वयं बुद्धि के सावित्री रति संध्या सती वारिणी है वह देवी स्वयं बुद्धि के रूप वाले हैं जो चंडी का इन नाम से गायन की जाया करती है यह ध्यान के मार्ग में गमन हुए भगवान हर ने शीघ्र स्वयं ही देखा था ममत्व आद के भेद से फिर के क्रम को स्वयं देखा था भगवान ने काल प्रकृति तथा पुरुषों को दिखलाकर osi prakar se unke širir ko un ne djeklaja